सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हवारा पड़ा सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि इतनी देर से आना हुआ और एरोप्लेन ने इतनी देरी करी और आप लोग इतनी उत्कंठा से इतनी सबूरी के साथ सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम हाँ, वहाँ से सहाय असहाय माँ जो सोच रही थी कि इस तरह से वहाँ पहुंच जाए आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया बदलने के दिन आ ही गए आपके उत्कंठा बिल्कुल जाहिर है और आपकी इच्छा यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें सत्य के बारे में एक बात कही है कि सत्य जैसा है वैसा ही है अगर हम चाहें कि उसे हम बदल दें तो उसे बदल नहीं सकते और अगर हम चाहें कि अपने बुद्धि या मन से कोई एक धारणा बनाकर उसे सत्य कहें तो वो सत्य नहीं हो सका तो सत्य क्या है सत्य एक है कि हम सब आत्मा हैं, हम आत्मा स्वरूप इतनी यहाँ सुंदरता से आराध्य हुई है और इतने दीप जलाए हैं, जिन्होंने प्रकाश दिया है जिससे हम एक दूसरों को देख रहे हैं और जान रहे हैं पर अगर का अंधार हो अंधियारा छाया हुआ हो और हम उस अज्ञान में खोए हुए हैं तो एक ही बात जाननी चाहिए कि हम सब प्रकाशमय हो सकते हैं और हमारे अंदर भी दीप जल सकता है और ये हम बहुत आसानी से प्रज्वलित कर सकते हैं जला सकते हैं और उसका गुजारा सारे संसार में हम फैला आज तक परमात्मा के नाम पर बड़ी मेहनत की गई परमात्मा के विश्वास पर ही हम लोग जुटे रहे हैं ये बात और किसी देश में नहीं जो हमारे देश में है कि कितनी भी विपत्तिया आई कितनी भी तकलीफ हुई तो भी हम सोचते रहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा हमें जरूर रास्ता दिखाएगा और हम उस स्वर्ण दिन की राह देखते रहे जहाँ हम अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे हमें सिर्फ अपने अज्ञान से मोक्ष मिलना है और ये अज्ञान हमारे अंदर तरह तरह की चीजों से आ बसा हुआ जैसे कि बचपन से कोई बात बताई जाती है चार लोगों से सुनते हैं या हम किसी एक धर्म में पैदा हो गए तो उस धर्म की बातें जो चल पड़ी वही हमारे लिए विशेष हो जाता है और वो हर जगह अलग अलग रूप लेकर के ऐसी कुछ विचित्र हो जाती है कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि ये सब करने से क्या फायदा हुआ आप इतना सब कुछ करते हैं लेकिन आप में तो कोई अंतर नहीं हुआ और कोई आदमी अगर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो हर जाति का हर धर्म का आदमी हर प्रकार का पाप कर सकता है हर तरह का गुनाह कर सकता है ये कैसे अगर हम लोग धार्मिक है और हमारे अंदर धर्म है तो हमसे गुनाह कैसे होता लेकिन हम देखते हैं जो बड़े बड़े संत साधु हो गए जिनके हमारे सामने इतने उदाहरण है कि वो लोग कभी गलत काम नहीं करते और वो गलत लोगों लो के सामने झुकते भी नहीं आप यहाँ पे अविया नजामुद्दीन साहब के बारे में जानते हैं ईशा ने कि अगर तू मेरे सामने झुकेगा नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा झुके नहीं उनका मैं एक परमात्मा के सामने झुकता हूं और आप आगे भी जानते हैं कि उसके बाद उसी ही गर -गर हो so इस तरह के जो इतने हिम्मत के साथ और इतने सूझबूझ के साथ किसी बात को कहते थे उनकी कौन सी अहमियत थी उनमें कौन सी खास बात थी जो वो हम लोगों से इतने परे ऊपर एक ऐसी दशा में थे जहाँ उनको कोई चीज भी ऐसी छोड़कर अपना रहा जो अटूट अपने विश्वासों पर पूरी तरह से खड़े थे क्योंकि उनके विश्वास अंधे नहीं जो विश्वास थे वो जानते थे कि ये बात सत्य है और आज जबकि हम अपने आत्मा को खोज रहे हैं तो उसके प्रकाश में हम ये जान जाएंगे कि जो सत्य है वो आत्मा के प्रकाश में ही जाना धर्म संसार का हरे धर्म आपका थोड़ा सा जान ले तो समझ लेंगे कि तत्व में हरेक धर्म एक है और हरेक धर्म में एक ही बात बताई गई है कि हमें नश्वर चीजों को छोड़ करके जो चिरंजीव आनंद जो हम लोग बहुत बार संसारिक बातों में इस तरह से लपट जाते हैं कि इस चीज को भूल जाते हैं कि जो नश्वर चीजें हैं, जहां तक है वहां तक ठीक है लेकिन उसमें अतिशयता कर देने से हमारा सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वो स्वयं नाशमय है अंत में हमारा भी नाश हो चुका था। लेकिन इस सब को जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पढ़ना चाहना बहुत से लोग हैं, मुझे बताते हैं कि हम तो रोज जो है शिवलीला अमृत पढ़ते हैं और हम रोज एक पूरा उसका अध्याय पूरा करते हैं। लेकिन आपके अंदर उससे कोई परिवर्तन हुआ क्या आप शिवीला पढ़ने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद आप कोई गुनाह नहीं करेंगे या आप कुरान पढ़ने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि अब इसके बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे या ग्रंथ साहब को पढ़ने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे तो इन महान किताबों में जो लिखा है वो एक लिखी हुई चीज हो गई वो हमारे अंदर नहीं है जो कुछ भी है वो बाहर है और उसमें अगर हम सोच ले कि इसको पढ़ने मात्र से ही हम ठीक हो जाएंगे तो यह हमारी ग्रदारा है सिर्फ यह जान लेना चाहिए कि इसका बोर होना चाहिए। यानी अपने नसों में आपको जानना चाहिए चारों तरफ पहली हुई ये परमात्मा की शक्ति है ऐसा कहा जाता है तो देखने में क्या है अगर आप साहस वाले हैं तो इसे आप देखिए कि ये कौन सी शक्ति जिसे आप प्राप्त कर सकते ये जो शक्ति हमारे अंदर है ये शक्ति जिससे कि हम उसे जानते हैं वो भी अगर हम कहें कि आपके अंदर सुप्तावस्था में है तो क्या हज है कि हम इसको पूरी तरह से प्राप्त कर दे तो क्योंकि अगर ये हमारी ही शक्ति है और इससे हमें ही बोध होने वाला है और इससे हम ही बहुत ऊँचे उठ जाने वाले हैं तो फिर क्यों ना हम इस चीज को पूरी तरह से अपनाने और इससे पूरी बात करके जाने कि ये चीज है क्या आपसे पहले ही बताया गया है डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे अंदर कुंडली नाम की शक्ति है हमारे अंदर चक्र हैं और कुंडली जागरण होती है उससे हमारा ब्रह्म जो है जो कालू भात है वो खुल जाता है और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं रखती है और आप चारों तरफ भी ठंडी ठंडी हवा देते पर इसका क्या प्रमाण ये जो ठंडी ठंडी हवा है यही वो चीज़ है जिसे परमित कर लेते एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारा पंदे क्या इन लोगों का कहा तो उन लोगों ने आकर से बताया कि आप हम आपको मानते नहीं क्योंकि तो आप ब्राह्मण हैं। तो हमने हम तो कुछ बोले नहीं सब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है हमने लेक्चर तो पेपर में दे दिया अगर आप मानते नहीं है तो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि कैंसिल तो कर देंगे लेकिन हम आपका नाम ले दे देंगे कि ऐसे ऐसे मना था कहने ऐसे नहीं तो ठीक है वहाँ प्रोग्राम हुआ अब इन्होंने मुझे आगे कोई बात नहीं बताई न जाने कैसे लेक्चर में बोलते बोलते मैंने कहा जो सोचते हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना है वो हमारे सामने आ तो आठ दस आदमी आके खड़े हो हमारे साथ समझना बैठे बैठे बैठने के बाद मैंने कहा आप मेरे और हाथ करें तो उनके हाथ लगे थत्थर आ रहा तो मैंने कहा देखिए आपके हाथ थर आ रहा है भाई कहने रुकिए माँ हम मान गए आप शक्ति है इनसे हमारा हाथ थर आ रहा है मैंने कहा ये बात नहीं और कह रहे नहीं इन लोगों को कैसे थत्थर आ रहा है मैंने कहा जाकर पूछे लोग कौन तो उन लोगों ने बताया कि हम तो थाने के पागल खाने से हैं क्योंकि थाने का एक पागल ठीक हो गया है तो डॉक्टर हमें वहां से जाए हम तो सर्टिफाइड पागल तब इनके दिमाग में बात आई ये सर्टिफाइड पागल के भी हाथ मिल रहे और हमारे भी हाथ हिल रहे तो कोई ना कोई बात ऐसी है कि सबके बीच में एक ही मालूम पड़ रही तब फिर क्या लगे कि माफ ये चीज क्या है मैंने कहा देखी ये परम चैतन्य है जो तुम्हें भी ला रहा है उनको भी ला रहा है लेकिन तुम इसे प्राप्त करो जब तुम ब्रह्म को जानोगे तभी तुम सोचना कि तुम विजय हो गए माने तुम्हारा फिर से झूठ के अपने सर पे लेबर लगा लेते से आप कुछ नहीं होते उससे कुछ प्रमाण नहीं मिलता लेकिन जो साधु होता है जो असली सदगुरु होता है उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है संस्कृत तो में कहा जाता है की कस्तुरी है तो उसके लिए थोड़ी कसम लेनी पड़ती की, की। तो आप आप प्रादुर्भाव नहीं होगा जब तक उसका प्रकाश फैले जा रहे सिर्फ कहने से क्या आप विश्वास कर लेंगे या कोई भी विश्वास कर लेगा की आप बहुत बड़े आत्मा है या आप बहुत बड़े धार्मिक हैं या आप ऐसा कोई जीव है जो बहुत ही पूर्व जन्म के सुप्रुत के साथ इतना पुण्यवान आत्मा है इस तरह के लेवल लगा लेने से कोई पुण्यवान नहीं होता दूसरी बात ये भी कही जाती आजीविका उनसे कहा कि कर्म करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है मैंने कहा मनुष्य कर्म क्या करता है जब तक ये भावना आपके अंदर है कि आप कर्म कर रहे हैं तब तक आप सोचा है ही नहीं आपके अंदर अहंकार बैठा जा रहा है और वो अहंकार जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये कर्म कर रहे हैं आप वो कर्म कर रहे हैं पर वास्तविक है, हम लोग कर्म क्या करते हैं कोई चीज मर गई कोई पेड़ मर गया तो उससे फर्नीचर बना दिया या कहीं पत्थर थे जो मरे हुए थे उनसे ला करके आपने अगर मकान खड़े कर दिए तो आपने क्या बड़ा भारी काम कर लिया मरे मरा किया आपने कोई जिंदा काम किया है सहयोग के बाद जब आप पार हो जाते हैं तो आपके हाथों से कुंडली उठती है एक बहुत बड़े साधु और बड़े मशहूर थे तो वो मुझसे कहने लगे कि माँ इन सब लोगों को आप क्यों मोक्ष दे रहे इनको क्यों इनकी शक्तियां दे रहे मैंने कहा साहब ऐसा है कि हम क्यों दे रहे हैं ये तो आप हमसे मत लेकिन हम दे जरूर रहे और ये सोचिए कि हाँ हमारी मर्जी जिसे चाहे आप हमारे ऊपर जबरदस्ती करने वाले कौन हो कल हमने तो इतनी मेहनत की हमने तो इतना क्या। क्योंकि मेहनत मैंने कहा था कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है यार आप मेहनत करें तो फिर ये कि मैंने मेहनत करी तो मैंने ऐसा किया तो मैंने इतने किए फिर मैंने संन्यास भी लिया मैंने बीबी बच्चे छोड़ दिए मैंने कहा था आपसे आपने क्यों किया अगर आप ये सब चीज न करते तो भी, भी आप साक्षात्कार को प्राप्त आपको यही बात है कि हम, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक जीवन है तो अपने है अपने आप घटित होती है। और, और हर मानव का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो इस योग को प्राप्त करे भगवान ने आपको मनुष्य किस बनाया आधा अभिवा छोड़ देने के लिए इस अज्ञान में गोते लगाने के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता वो तो परमात्मा परम दयालु बहुत सोचते हैं इतना वलिष्ठ और समर्थ है वो क्या इस संसार को नष्ट होने देना कभी भी नहीं और इसलिए जान लीजिए कि आप लोगों में से ही वो वलिष्ठ लोग तैयार होंगे जो सारे संसार को बदल सकते हैं और सारी दुनिया में आनंद लाभ आज खूब देर हो गई है इसलिए मैं चौथी की बहुत बड़ा जनक दे, पर मैंने सोचा है कि 16 तारीख को फिर से नोएडा में मैं आऊंगी और इसकी दे दूंगा अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सबको समझाऊंगी लेकिन आप लोग इतना खर्चा मत करो मुझे बड़ा लगता है इतना सारा खर्चा कर दिया और कितनी आराज कर दी तुम लोगों ने इतना खर्चा कैसे उठा रहे हैं पता नहीं तो कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है मैं तो सीधी शादी हूँ और एक माँ के लिए इतना सहायक के लिए खर्चा कर लेना बिल्कुल सर्वसाधारण तरीके से तुम लोग इंतजाम कर लेना और इतना खर्चा मत करना लेकिन मैं सोलह तारीख को फिर यहाँ आऊंगी इतने बजे बीता अब देर बहुत हो गई है आप लोग भी इतने दिन देर से इंतजार कर रहे थे हालांकि मैं चाहती की आप लोग मुझे सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दू लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग सवाल लिखें और 16 तारीख को मैं आपके सब सवालों का जवाब आऊ दूसरी बात भी है कि ये जैसे यहाँ इतने सारे आपने लाइफ लगाए हैं और पूछे कि भाई इन लाइट्स को इस तरह से जलाना है तो कहेंगे एक है उसे जला दीजिए लाइट हो इसी प्रकार आपके अंदर भी पूर्ण व्यवस्था हो गई परमात्मा के यहाँ भी मायदा वाले लोग रहते हैं उन्होंने <laughs> उन बहुत सुंदर सारी व्यवस्था आपके अंदर कर रखी है व्यवस्थित रूप से और बस एक स्विच लगाने की बात है कि वो सब हो जाएगा अब अगर कोई नोएडा वाले यहाँ से बताएं कि से कहां से बिजली ये ले आए वहां से वो लाए ये बिजली का इतिहास क्या है तो सरदर्द हो जाएगा आप कहेंगे भैया पहले बत्ती लगाओ फिर बात करेंगे ऐसी ही बात है सर तो जो, जो, जो पहले आप अपना प्रकाश प्राप्त हो और उसके बाद हम फिर बात करेंगे तो हो सकता है कि आज अभी हम लोग इसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर आप लोग 16 तारीख को आए तो फिर पूरी तरह से विशद रूप से हम बताए और जिन लोगों को आज अनुभव नहीं होगा उनको फिर 16 तारीख को तो अवश्य हो ही जाना है तो फिर से मैं चाहती हूँ बहुत दुख है मुझे इसकी देर से आई हो लेकिन इससे ये भी है की जो नितान परमेश्वर को चाहते वो सब यही बैठे हुए ऐसे तो हमारा टाइम इधर उधर बहुत बीत जाता है देखिए उन्होंने कहा भी था कि नौ तारीख को तो रामायण नौ बजे तो रामायण खत्म होगी तभी लोग आएंगे तो मैंने कहा भाई जो रामायण को देखना चाहते हो वो रामायण देखे और जो अपने को जानना चाहते हो वो आ जाए और वैसा ही हुआ आप इतने बड़ी तादाद से आए हैं और देख बहुत आनंद आया इतने लोग सत्य को खोज रहे और परमात्मा को खोज रहे आप सबको आनंद का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा 10 10-15 मिनट लगे जब आपने इतनी सबुरी दिखाई है तो 10-15 मिनट और आप लोग आराम से बैठे बहुत सादी सरल बात है उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं आज यहीं तक बताया हुआ है और 16 तारीख को मैं और भी चीजें बताऊंगी आप लोगों को लेकिन लेफ्ट हैंड आप मेरे और कर मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हिंदी में कहते हैं पंजाबी में दूसरा कहते हैं मराठी में तीसरा कहते हैं तो चलिए अंग्रेजी सही लेफ्ट और राइट तो लेफ्ट हाथ मेरे और क्योंकि ये हाथ ये जताता है आप तो इच्छा है कि आप आत्म साक्षात् चाहते प्रतीक है इसलिए आपकी इच्छा यह है कि आप प्राप्त करना चाहते और दूसरा राइट हैंड जो है आपका ये शक्ति इसलिए इस शतल से आप अलग अलग चक्रों को छू करते है उनको भी मदद करते हैं कि वो कुंडलगिनी का प्रवाह ठीक इसलिए ये हम कर रहे हैं वैसे जरूरत है नहीं आप लोगों की लेकिन इसलिए करें कि आगे को भी आपको थोड़ा बहुत इसका अभ्यास तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड आप हमारे और करेंगे सब लोग और राइट right हैंड आप अपने हृदय आत्मा आत्मा का so, so, तो जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है और कुंडल जो है ये आदिशक्ति का माने परमात्मा के इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब है। इन दोनों का योग होना ही सहज योग है और वो भी जीवन प्रक्रिया जैसे जैसे कि एक बीज आप जमीन में इस मां से उधर में छोड़ते ही उसको अंकुरित कर सकते हैं उसी प्रकार ये कुंडली ने भी एक जीवंत किया के स्वरूप जागृत हो सकते इसमें कोई तकलीफ नहीं होती कोई परेशानी नहीं होती इसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते ये बताइए कि जब आप खेती करते हैं तो इस पृथ्वी को आप कितना रुपया देते हैं क्या वो समझती है रुपया पैसा या वो बीज उस बीज जो होता है वो समझता है कि इतना रुपया लेना चाहिए भाई अंकुरित होने कुछ भी नहीं इसी प्रकार ये इस दोनों ही कार्य बुद्धि से परे जीवन प्रक्रिया में होते हैं आपसे मैं ये कहूँगी कि आप अब अपना हाथ हृदय पे रखें और उसके बाद अपना हाथ सब हम काम लेफ्ट साइड में करें तो अपना राइट है आप पेट के ऊपर चल लेफ रहे लेफ्ट साइड ये हमारे अंदर गुरु तत्व हमारे तो अंदर जो बड़े-बड़े ने काम किए हैं हैं ये ये चक्र चक्र विशेष रूप से से बनाया है कि ये चक्र के से अपने गुरु हो जाते क्योंकि जब प्रकाश आ जाता है तो हम अपने ही गुरु हो जाते हैं और ये सारे सदगुरुओं की कृपा से बना हुआ ये गुरुता तो है ये गुरु तत्व तीन राइट right हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें पेट के निचले हिस्से में रखें लेफ्ट हैंड साइड में दबाकर दबा कर ये इच्छा ऐसी है कि जो शुद्ध है माने ये कि बाकी इच्छाएं जो है वो तृप्त तो हो जाती है और थोड़ी तो इच्छा खत्म नहीं एक से दूसरे दूसरे से तीसरे ऐसे इच्छा चलती पर समाधान नहीं होता ये शुद्ध इच्छा और शुद्ध इच्छा क्या है कि हम उस परमात्मा से एकाकार करें उससे योग हो उसकी ये जो शक्ति चारों तरफ फैली हुई उससे हमें एकाकारिता बता है ये आपकी शुद्ध इच्छा है जो सुप्तावर्था में इसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं आप पहले हो सकता है कि भाई पहले कहते होंगे चलिए मैं घर बना लूं फिर एक मोटर खरीद लूं ये करूं वो करूं पर ये शुद्ध यह नहीं क्योंकि एक से दूसरे पर घूमती है लेकिन जो असल में आपके अंदर किसी के बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे तो एक ही इच्छा है कि इस सर्वव्यापी परम चय से इस से हम एक का आकारिता है यही और, और इसको प्राप्त करते ही आप एकदम निर्मल निर्मल हो हो जाते जाते और यही चीज है जो गुरुओं ने कहा हुआ है कि आप निर्मल हो जाएं। शुद्ध हो शुद्ध ये शिक्षा की शक्ति है और इसके प्रताप से जो हमारे में शक्ति जागृत होती है और जिससे हम शुद्ध विद्या जाना अशुद्ध विद्या अशुद्ध विद्या माने जादू ट्योना करना और किसी को मंत्र करना और उसको मैसराइज कर देना वगैरह ये अशुद्ध विद्या है क्योंकि इसमें सब भूत भूनी और प्रेत विद्या स्मशान विद्या आदि बहुत गंदी चीजों का लोग उपयोग करते हैं लेकिन जब शुद्ध विद्या आपको मिलती तो आपके अंदर नष्ट से बैठती है आप जानते हैं आप अपने पांच उंगली और छह और सात चक्रों में जान सकेंगे कि आपकी ये तो आपकी मानसिक स्थिति है आपके मन में क्या तकलीफ है कौन सा चक्र पकड़ा है और आपके राइट हैंड है उससे भी आप जान सकेंगे कि आपकी शारीरिक और आपकी बौद्धिक कौन सी तकलीफ है इसी तरह से यहाँ भी सात चक्र हैं यहाँ भी सात चक्र आपके उंगलियों पर आप जान सकेंगे कि आपको कौन सी तकलीफ मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है जब प्यामा आएगा जब, जब आपका पुनरुत्थान का समय आएगा जब रिजरेशन का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपको खिलाफ शहादत देंगे अफ्रह कोई हम नई बात थोड़ी कह रहे हैं लेकिन पुनरुत्थान का समय आ गया यही हम बात ये समय आया अब इस वक्त जो जो चाहे वो उस परम तत्व को जान भी सकते हैं और उससे पूर्णतया योग प्राप्त कर सकते हैं यानी एकाकारिता उसके साथ पूरा संबंध हो जाता है जब तक हमारा संबंध उसके साथ नहीं होता है तब तक हम बिल्कुल बेकार हैं। जैसे इसका संबंध अगर हम में से नहीं करेंगे तो ये चीज बिल्कुल बेकार है इसी तरह हमें अपना अर्थ ही माना उसके बाद क्या होता है सो so, मैं आपको सोलह तारीख को पूरी तरीके से समझा रहा लेकिन हिंदुस्तान में आप लोग सभी जानते हैं जो साधु संत होते हैं उनका परमात्मा से ही योग होता है उसके लिए घर द्वार छोड़ना उपास करना दुनिया भर की आफत करना या काषाय वन करके सन्यास लेना ये सब किसी किसी चीज की जरूरत है ये सब अंदर की अवस्था है जिसको हमें पा है तो ये आपकी शुद्ध विद्या है और शुद्ध शुद्ध आपको होगी। आप पर ला फिर यह हाथ आप ऊपर की तरफ से कि जो हम आ, अपने लेफ्ट हैंड साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं जहाँ की गुरु तत्व है फिर यह हाथ आप आपको इसके बाद यह हाथ आप, आप गर्दन की गर्दन और आपका कंधा इसके बीच में जो को उस पर पीछे तक मोड़ कर रखे और राइट साइड में मोड़ मेरे ख्याल तो, आप कृपया सब लोग बैठ जाएं जमीन से बहुत फायदा होता है आप लोग सब बैठ जाएं बड़ा फायदा होता बैठ जाए एक पांच मिनट की बात पाँच मिनट जमीन पर तो बैठ जाए पांच आराम से बैठे आराम पलसी मार के बैठिए अगर हो सके तो और नहीं तो बैठ जाइए अच्छा अब गर्दन पे हाथ रखे और गर्दन इस की जूते है जो कुर्सी पर बैठे जूते उतारमीन तो अच्छा तो पर बैठे वो भी जूते उतार लें, तो अच्छा रहेगा इधर गर्दन फोड़ ले चक्र तब पकड़ता है जब मनुष्य सोचता है की मैंने ये पाप किया मैंने वो पाप किया आखिर ऐसा सोचने से कोई अच्छा असर नहीं आता इससे मनुष्य इस चक्र को पकड़ लेता और उसे अनेक तकलीफ होती बहुत सी बीमारियां होता जाती है इससे किसी को भी यह नहीं सोच था इस समय कि मैं खराब हूं मैं पापी हूं यह बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं सोचती आखिर आप कोई भगवान तो है नहीं गलतियां तो होनी नहीं, नहीं आप मनुष्य अब इस हाथ को आप अपने माथे पर आड़ा और उसको ऐसे दबाए माथा माथा बने सर नहीं ये सामने का इसे फोर और, और इसे इस तरह से दबाए, जैसे सर पर अपना सर रख दें और ऊपर की ओर रखें अभी आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र का जो सामने का हिस्सा है ये है क्षमा मांगने का क्षमा करने का और जो पिछला हिस्सा है वो क्षमा रही का क्या करना है। इस हाथ को और इस को पीछे की तरफ करके इसके जो बीचों बीच जगह है बीचों बीच जगह है इस जगह को जहाँ हमारी तालू है उसे झुका करके उस पर रख लगे रख और धीरे धीरे उसे सात मरतबा घड़ी के काटे जैसे घुमा बस इतना ही आपको करना हो अच्छा आप सब लोग आँख बंद कर दें चश्मे भी उतार दे उसे तो आपको आँख खोलने की कोई जरूरत नहीं इसलिए आप सब लोग चश्मे उतार दें और आराम से बैठे अगर पैर में जूते वगैरह हों तो उसे उतार लें और अगर कोई चीज कस रही हो तो वो भी ढीली करता अब सबसे पहले ये कहना है कि अपने प्रति हम लोग प्रसन्न चित्र आपके प्रति एक तरह से क्षमा करनी चाहिए मैंने ये गलती की मैंने वो गलती की इस तरह के ग्लानी के विचार आपने मन से दिखा ऐसे तो गलतियां होती ही रहती अगर ऐसी गलतियां न करें तो आप मानव इसलिए उसके लिए अपने को कोई दोष कर कोई हमारे लेक्चर में भी ऐसी बात हो जिससे आप सोच रहे हो कि हमें नहीं करना चाहिए था तो उसे भी भूलो कैसा न सत्य होकर बैठे अब सब लोग आंख बंद कर लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड अपने हृदय पे रखें लेफ्ट हैंड अपने हृदय पे रख के आप उससे जैसे कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण आप मुझे सवाल करें और वो सवाल ये है कि श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ ये सवाल आप तीन बार श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ सब लोग आंख बंद करके पूर्ण शांति से अपने हृदय पे हाथ रख करके और लेफ्ट हैंड हमारी ओर करके और कृपया आप पूछे श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ तीन बार पूछे आपको गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं शरीर हिलाने की जरूरत नहीं बिल्कुल शांत सी पूर्वक कुछ अब जब आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं क्योंकि तो आत्मा के प्रकाश में आप स्वयं ही स्वयं ही अपना चालन कर सकते हैं। तब फिर अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और उसे दबा और यहाँ पर आप पेट को दबा करके लेफ्ट हैंड हाँ साइड में एक दूसरा सवाल पूछें की श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ तीन वर्ष बाद ये सवाल पूछें अब अपना राइट हैंड अब पेट के निचले हिस्से से भर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आप पर शुद्ध विद्या लाभ नहीं सकूंगी जिसे बोध वो लादा नहीं जा सकता इसलिए आपको कहना होगा की श्री माता जी मुझे आप रुपया श्री माता जी मुझे आप कृपया विद्या दीजिए इस वक्त औरों की बात नहीं सोचते इस वक्त हमें अपने को देखना है दूसरों को नहीं ये छह मर्तबा कहिए कारण ये चक्र इसमें छ इसलिए आपके पास को मांगते ही कुंडलिनी में हलचल शुरू हो जाता है और कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऊपर के चक्रों में उसकी मदद करें कि वो आसानी से ऊपर तक चले इसलिए अब ये राइट है आप पेट के ऊपरी हिस्से में और ऊपरी हिस्से और दबाएं, लेफ्ट हैंड आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना होगा इस चक्र को खोलने के लिए श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ और क्योंकि दस गुरु तत्व है इसलिए इसे दस बार कहिए श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ पूर्ण आत्मविश्वास हाँ इस राइट हैंड को आप, आप पे रखे लेकिन जान लीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र भी है और प्रश्न भी है इसका उत्तर आपको देना है पूरा पूर्ण आत्मविश्वास इसको पे रखे और आप कहें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्री माताजी मैं आत्मा माता जी मैं बारह श्री माताजी मैं आत्मा हूँ आप बारह बार आपसे मैंने पहले भी कहा है कि अपने प्रति आप प्रसन्न चित्त हो जाएं क्योंकि परम चैतन्य जो है ये शांति दया और आनंद के सागर है लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। इसलिए आपसे कोई भी गलती की हो तो वो इतनी शक्तिशाली क्षमा की शक्ति रखते हैं कि वो आपके सारे दोषों को बिल्कुल पूरी तरह से अपने अंदर नष्ट कर सकते इसलिए आप अपने प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के और अपना राइट हैं गर्दन और धन्य के बीच में जो कोण है उसमें रखें सामने सामने से रखें और गर्दन को राइट साइड में घुमा करके सोलह मरतबा कहे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ सोलह मरतबा कहे पूर्ण विश्वास के साथ कृपया कहें इसी माताजी में दोष नहीं हो, आज भी यही चक्र सबसे ज्यादा पकड़ रहा है जा। मैं जानी क्यों आप लोगों को कि आप हमेशा अपने पे दोष लेते रहे जो कुछ भी आप हैं उसको कुंडलिनी जो आपकी माँ है आपकी अपनी खुद निजी वे व्यक्ति आपकी माँ है उसको जानने दीजिए आप, आप क्यों अपना न्याय करते है आप अपनी क्यों तो जस्टिस निकाल रहे हैं उसको जानने दीजिए वो सब कुछ आपके बारे में जानती है उसी को तय कर लीजिए। अब अपना राइट हैंड कपाल से दोनों तरफ दबा के पकड़े और यहाँ पर आपको कहना होगा श्री माता जी हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया अब बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है क्षमा करना देखिए आपको तो ये बताना चाहती हूँ कि आप क्षमा करे या न करे ये दोनों ही भ्रम है लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दुष्टों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया आप सबको क्षमा करते कृपया आप सबको क्षमा करते मन से इतने बार का सवाले हृदय ऐसी एक साथ कह दीजिए एक एक का नाम मिलने की जरूरत नहीं क्या किया ये जानने की जरूरत नहीं सिर्फ इतना कहिए माता जी हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है पूर्ण से। अब यह हाथ आप सर के पीछे हिस्से में जाएं और उस पर अपना सर पूरी तरह से झेल और इसके बाद आप अपने समाधान के लिए अपने बारे में ऐसा कहे कि हे परम चैतन हे रू अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कर देंगे लेकिन इस वक्त आप अपनी गलतियां न गिनते बैठे कृपया आप कोई दोष लेते हुए स्वच्छ रूप से कहे कि हमारी जो भी गलतियां हुई हो उसे आ, आप क्षमा कर अब आप इस पूरी तरह से ऐसी और तान करके इसका दूसरा हिस्सा अपने तालु ऐसी रखें लेकिन सर जरूर थे गर्दन को झुका इसको बराबर तालु ऐसी रखे और आप सात मरतबा आप ऐसी घुमाए बहुत धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे लेकिन फिर यही बात है कि मैं आप पर आत्मसाक्षात्कार लाद नहीं सकती मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती मुझे, मुझे आपके स्वतंत्रता का मान है इसलिए आप अपनी स्वतंत्रता में कहें सात मरतबा श्री माता जी मुझे आपको आत्म साक्षात्कार दीजिए श्री माता जी आप कुछ आत्म साक्षात्कार दीजिए ऐसे आप सात मरतबा कहते और अपनी तालू को घुमाएं, घुमाएका अब मैं प्रणाम सु इसलिए आप सर्वकाली और कार्य हो जाएगा धीरे अपना राइट हैंड मेरे ऐसे ऊपर रखे राइट हैंड और गर्दन झुका करके और लेफ्ट से देखें कि आपके तालु भाग से जहाँ आपकी नरम हटी थी बचपन में वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि तो और गर्म आ रही तो कोई है, को है पर देखिए गर्म या ठंडी हवा आप के ताल में आना चाहिए आप ही को अपना पता ना होगा मेरे से नहीं होना hmm. अब मेरे ओर अब सर और फिर से देखें सर से जरा आगे लेकर हाथ ऊपर रखना चाहिए ये नहीं कि उसको चिपका के रखे लेकिन देखिए ठंडी हवा हमारा ये है कि एक बार और बचे राइट हैंड राइट हैंड में किसी किसी को बहुत दुख तक आकाश की ओर करके गर्दन पीछे कर और एक प्रश्न करें, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है क्या यही परमात्मा का प्रेम है एक प्रश्न तीन बार मुझे करें आप अब हाथ ले लीजिए अब नीचे हाथ अब दोनों हाथ से जो धीरे धीरे आंखें खोले आप विचार हो जाएगा बहुत एकदम से शांति रहेगी और ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो गए जैसे घोड़े आप कोई कोई लोगों को नीचे से भी हवा आ सकती है उनको चाहिए कि हाथ को ऊपर करके इस तरह से ऊपर देखें जहां से नीचे से आ रहे हैं इधर से कर कुछ कुछ लोगों को ऐसा दिया जाए किसी को राइट right हैंड में आ रही हो, किसी को राइट right हैंड में आ रही कि लेफ्ट में नहीं आ रहे तो सब लोग ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर करें राइट right हैंड में आ रही होगी तो वो लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर किसी किसी के हाथ में आ रही होगी सर में नहीं आ रही तो वो ऐसा कहे की श्री माता जी आप हमारे सर में है इसी प्रकार उस लोग ऐसे होंगे की जिनकी कुल देवता होंगी तो किसी को मानते होंगे उनको ये चाहिए कि पूछे कि क्या श्री माता जी आप कुल तो देवता है आप अगर किसी गुरु को मानते हैं नानक साहब को मानते हैं जो असली सदगुरु है तो पूछे क्या श्री माता जी आप नानक साहब है महावीर हो तो महावीर के लिए पूछे उधर के लिए पूछे हमें तो कोई डर नहीं आप हमसे पूछे तीन माह आप जिनके लेफ्ट हैंड में आती है और राइट हैंड है, हैं। में नहीं आती वो राइट हैंड हमारी और कर जिनके लेफ्ट हैंड में आती है और राइट हैंड में नहीं आती वो राइट हैंड हमारे ऑफ कर माने जो हैंड नहीं आती वो मेरे ऑफर है और लेफ्ट हैंड है उसे ऊपर इस तरह पीछे की लेना होता है देवी का। जो की माँ का आचर है लेफ्ट हैंड हमारी ओर कर रहा इसलिए अब एक बार आपके पार होने के बाद उदरिवी के जागरण के बाद कोई ऐसी शक्ति आपको सता नहीं सकती तो रोज सोने से पहले और सवेरे बाहर जाने से पहले आप कवच ले सकते हैं तो लेफ्ट हैंड हमारी ओर करिए और राइट हैंड इधर से उठा करके और धीरे धीरे धीरे धीरे इधर लाएं वापस ले जाते फिर दो फिर वापस ले जा करके तीन काले से, से उठाएं उसके तो बाद फिर ये चार ये कवच है चार और ये पांच और ये छे सात सात प्रतिभा करने से साढ़े तीन पूर्ण वलय हो जाते हैं जो कुंडलिनी के साढ़े तीन कुंडल है आप कुंडलिनी को कैसे थाना? आप बैठे बैठे लेफ्ट हैंड हमारी ओर इस तरह लेफ्ट हैंड ऐसे रखें। जैसे लेफ्ट हैंड को कुदरिरी की तरफ रखना कुटर के कौन में है इस तरह से रखा और राइट हैंड को तो उसके ऊपर लपेट के चले इस तरह से इस तरह से आप चलिए लपेट से ये लेफ्ट हैंड सीधा रखें राइट हैंड लपेटते ऐसी चले लपेट के लपेट के आप गर्दन ऊपर करके और, और इसकी एक गाँट बांध देगी कुंडल की गाँट एक आप अच्छा फिर दूसरा हाथ उसे इस तरह से लेफ्ट हैंड को तो रखें और राइट हैंड उसको लपेटते हुए फिर दूसरी बार उठाइए उठाते उठाते गर्दन पीछे की ओर ले जा सके और इसे फिर खूब अच्छे से दूसरी बार बांधा आप तीसरी बार तीन गांठ बांधिए, दीऐ ऐसे हाथ रखते हुए आप चलते जाइए इस तरह से बराबर और फिर गर्दन को पूछे में ले जा सकते और फिर एक गाँच फिर एक दूसरी तरफ और फिर एक तीसरी तरफ आपने बांध दिया सही अब हाथ फिर होगा आप जिन लोगों के हाथ में ठंडक आई हो या जिनके सर में से ठंडक महसूस हुई हो ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर। कराई तो नष्ट आप सबको मेरा प्रणाम सबको मेरा प्रणाम ये नोएडा भी क्या चीज है पता नहीं जमुना जैसे किनारे है आप तो सभी के सब पार हो पार गए पार उतर गए संत इसके बाद गड़बड़ शोर करने की कोई जरूरत नहीं शांति पूर्वक रहे क्योंकि कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले तो बस्ती में बैठे रहे अपना मजा उठाए और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा म्यूजिक सुनें हम भी बहुत वहां से आए हैं भागते हुए तो आप अगर इजाजत दे तो थोड़ा हम भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं आप लोग भी शांतिपूर्वक बैठे रहे ऐसे हाथ पाते और विचार न करें आपस में बातचीत न करें विचार न करें किसी किसी को नहीं भी हुआ तो भी चिंता चल बात। था